चतुर्थ सूत्र पर विचार आरंभ हुआ था सिद्धांत सूत्र है ये तत्व समन्वया उस ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म संबंधी ज्ञान का फल ये दोनों ही शास्त्र से ही अवगत होता है पूर्व सूत्र में जो शास्त्र योनि हेदू दिया ये बिल्कुल उचित है ऐसा कहा तो किन शास्त्रों से ये निश्चय होता है तो उसके लिए भाष्यकार उस तो शास्त्रों का उदाहरण दिया है तो उसमें आत्मा व इधम एक एवाग्रह आसित इस पद से आत्मा को लिया आत्मा जो तो सदैव सौम्य इदमग्र आस इसमें कहा हुआ व्यापक सत्य है तो सदमात्र कहने से सद चेतन है कि अचेतन है ऐसी शंका हो जाती है तो उसके उत्तर में आत्म शब्द से उसी सत्य को ऐतिरे युगनिषद ने कहा यही भाष्यकार का अभिप्राय है इसमें टीका चल रहे थे टीका में कहा कि आपनोदी आत्मा मूल कारण आत्मा को यहां आपनोदी अर्थ में सब जगह व्याप्त रहता है प्राप्त रहता है या सृष्टि करता है इस सृष्टि से आत्मा कहा गया जो श्लोक है उस श्लोक के आधार पर यह कहा वही शब्द प्रागवस्था स्मरियते आत्मा वा इसमें जो वही शब्द है ये प्रागवस्था का स्मरण कराता है इदमित उत्ता इदम, इदम मन ये दृश्यमन जगत है इसके विषय में पूर्व में कहा था इदम अग्र आसीद मे इद्द का निर्विशेष्वां श्रुत्यर पठती अब वो जो सद है आत्मा है ये सविशेष नहीं है यद्यपि वो सबका कारण है सृष्टि के प्रागवस्था में उत्तरावस्था में मध्यावस्था में वही विराजमान है तो भी उस उसको सविशेष नहीं कहना चाहिए स्वरूपतः वो निर्विशेष है इसके लिए बृहधार्मिक उपनिषद श्रुति दिया तदेद्रह्मा पूर्वमनम बाह्यमय ब्रह्म सर्वा नुभू इसके लिए आप करते हैं तस् शब्दे नदेद्रह्म तदत ये दोनों शब्द है वही ब्रह्म है तो उस शब्द से क्या लिया है तस शब्द से इंद्रो माया प्रकृत आत्म उत्ति इंद्रो माया भी पुरुप ईय ये वहां आत्मा के बारे में चर्चा है वहां के प्रसंग में तो उसको लिया गया है जो इंद्रो माया भी जो भगवान है सर्वव्यापक है वो अपनी ही शक्तियों से माया भी अविद्या प्रज्ञा भी ऐसा भाष्यकार अर्थ करते अविद्यात्मक उन शक्तियों से जो पूर्वकृत कर्मफल है उन शक्तियों के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि करता है तो पुररूप अनेक रूप हो जाता है ये जो पुर है सृष्टि है इसके रूप में वो परिणत हो जाता है ऐसा कहा वो जो प्रकृत उक्त आत्मा है वो शब्द के द्वारा निर्दिष्ट हुआ अब उसका स्वरूप क्या है विधेयम ब्रह्मा अपेक्ष नपुंसकम शब्द का इसलिए नपुंसक में प्रयोग किया क्योंकि यहां ब्रह्म विधेय है विधेय के अनुसार नवुसकलिंग का प्रयोग हुआ करते विधेयम ब्रह्मा विधान करना जो इष्ट है उसको विधेय कहते हैं यहाँ ब्रह्मा ये यह विधेय तदेद यद्रह्म तदेदेव ब्रह्म यही वो ब्रह्म है यानी जिसको कहा गया है सत्शब्द से आत्म शब्द से और इंद्रो माया भीपुर रूपये इत्यादि से वो ब्रह्म इस प्रकार है तबा किम लक्षण क्या है उसका लक्षण किस प्रकार है तो अपूर्वम इत्यादि कहा न अच्छा पूर्वम कारण अकार्य अपूर्वम कहा न पूर्व कारणम इसका कोई पूर्व नहीं है यानी इस ब्रह्म की कोई पूर्व अवस्था नहीं है पूर्व अवस्था नहीं बोलने से कारण नहीं है यह अर्थ होता है कारण के बिना है वो ब्रह्म का और कोई कारण नहीं है इससे क्या अर्थ हुआ कि ब्रह्म किसी का कार्य नहीं है याथ हुआ जिसका कोई पिता नहीं है बोलने से वो स्वयं पुत्र नहीं है यात्र होता है इसी प्रकार कारण नहीं है बोलने से कार्य नहीं है ऐसा अर्थ होता है जो कारण ही नहीं है उसकी कोई पूर्वावस्था नहीं क्योंकि सृष्टि पूर्वम कार्य कारण सृष्टि के पूर्व में रहता कारण का लक्षण यही है सृष्टि के नियत पूर्व में जो रहे उसको कारण कहा जाता है तो यहां कारणमति अपूर्व अपूर्व का निरा, अपूर्व शब्द से कहा इससे कार्य का कार्यत्व का, का, तो का निराकरण न नास्य अपरम कार्य वास्तव अस्त अनपरम कारणम इत और उसके बाद अनपरम कहा तो उससे कोई कार्य निकलता है क्या ये तो स्वयं किसी का कार्य नहीं है ठीक है ये किसी का पुत्र नहीं है किन्तु स्वयं पिदा हो वास्तव में बोलते हैं यह स्वयं पिता भी नहीं है न अच्छे अपरम कार्यम इससे भिन्न कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं है जैसा पिता से भिन्न पुत्र की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार इस आत्मा से भिन्न कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं है और कोई उत्पत्ति दिखाई पड़ती है तो अवास्तविक है वास्तव नहीं तो न अस्य अपरम कार्य अपरम का अर्थ कार्य परम का कारण ऐसा लिया यहां से वास्तव नहीं है से है युद्धि दृश्यमान रूप से नाम प्रपंच है किंतु वास्तविक रूप से अभाव है इसलिए अनपरम वो कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है ना अंदरम जात्यरम अंतराल अस्ती अनम एक फिर कोई शंका हो सकता है जिसके कोई कारण नहीं है कार्य नहीं है उसमें भी अंदर बाहर का कोई भेद हो सकता है तो ना आपसे अंदरम अंदरम नहीं है कोई भेद नहीं है ये अंदर कुछ है बाहर कुछ है ऐसा नहीं है जात्यन्दरम अंदरालय अस्थि अन्य कोई जात्यंदर कोई वस्तुअंदर जो स्वभाव से भिन्न वो ऐसा इसके अंदर नहीं है इसलिए प्रज्ञान घनम ऐसा करते विज्ञान घनम ये प्रज्ञान घनम विज्ञान घनम कहने से वो प्रज्ञान ज्ञान का ठोस है उसके आगे पीछे कुछ नहीं जैसे सैंदव घन बोलेंगे तो वो नमक का जो ढोला है उसका अंदर बाहर सब नमकी नमक है तो ठोस नमक है तो चीनी है चीनी कोई एक कण देकर के आप देखेंगे उसका बाहर से अंदर से देखेंगे एक ही चीनी ही मिलेगा और रस उसमें मधुर मिलता है अन्य रस नहीं है ऐसे सिद्धि को अनंतरम करते तो जातरम अंदर अंदर आल नास्ती कोई अन्य पदार्थ उसमें नहीं है यदि आनंदरम एक रसम इत्यर्थ अनदर है इसका अर्थ है एक रस है एक ही रस है और कोई रस नहीं ज्ञान ही उसका स्वरूप है ज्ञान रूप से अंदर बाहर रहता है तथा विधम अन्य तड़स्थम अस्ती थी तब भी ऐसा हो सकता है कि वो तो स्वयं अनंतर है एक रस है किंतु उससे भिन्न कोई बाहर और कोई होगा तथा विधम अन्य दि अस्ती अन्यदपि है तटस्थ है तटस्थमन बाहर की तरफ है बाहर अन्य कोई हो तो बोलते ना क्या उससे भिन्न भी कोई बाहर नहीं है अबाघ्यम बाक्यम बाहर में होने वाले को बहिर्भावम को बाघ्य बोलते बाहर जो स्थित होता है उसको बाह्य कहते तो अस्मद अनात्म भूतम नास्ती थी अबादीय इत हमसे पृथक और कुछ नहीं है अस्मान अनात्म भूतम इससे अलग होता हुआ इसका स्वरूप जो नहीं बनता है इसका स्वरूप से भिन्न स्वरूप वाला कोई भी बाहर नहीं है जो बाहर है वो भी इसका स्वरूप वाला ही है इसलिए वो अंदर बाहर कहना नहीं बनता है जैसा आकाश को अंदर बाहर कहना नहीं बनता है क्योंकि आकाश का कोई भेद नहीं होता मेरा वे है, सर्वत्र व्यापक रहता है जिसको अंदर कहते हैं वो भी आकाश में है और जिसको आप बाहर कहते हैं वो भी आकाश में है और जिसको लेकर के अंदर बाहर का विभाजन करते हैं वो भी आकाश में ऐसे स्थिति में आकाश से भेद नहीं सिद्ध कर सकता इसी प्रकार आत्मा में भी कोई अंदर बाहर भेद सिद्ध नहीं कर सकता है इसीलिए इसी ये आदित्यीय दूसरा कोई है ही नहीं तस् अपरोक्ष अब इतना जो स्वरूप ब्रह्म है अब इसका ध्यान कैसे होगा क्योंकि हमको जितना पदार्थों का ज्ञान होता है वो या तो अंदर का होता है या बाहर का होता है ये भेद भिन्न से ही होता है अभेद हो अंदर बाहर ना हो उसका कोई ज्ञान नहीं होता बाघ्य विषयों का ज्ञान जब होता है हम अपने को अलग मानते हैं बाघ्य विषयों को हमसे अलग मानते तब हमारे इंद्रिया काम कर पाती हैं जो आंतरिक विषय है आंतरिक में इंद्रियां काम नहीं कर पाती है आंतरिक कुछ विषयों का ज्ञान मन से होता है इतना ही ज्ञान है तो अब आप कहेंगे ब्रह्म का अंदर बाहर नहीं है तो ऐसे स्थिति में इसका ज्ञान कैसे हो सकता है होता भी है कि नहीं होता है ऐसी शंका हो जाती है क्योंकि अंदर बाहर जब नहीं है तो ज्ञान नहीं होना चाहिए ऐसे आपत्ति में कहा ऐसा नहीं है तब से अपरोक्षत्व इतना सब होता हुआ भी वो अपरोक्ष है परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं है अपरोक्ष है अपरोक्ष का अर्थ हो तो गया कि बिना कोई माध्यम से जाना जा सकता है ये साक्षात अपरोक्ष बिना माध्यम से जाना जा सके उसको अपरोक्ष कहते हैं कोई माध्यम से प्रत्यक्ष जानते हैं तो उसको प्रत्यक्ष कह सकते प्रत्यक्ष और अपरोक्ष में यह है प्रत्यक्ष में कोई माध्यम रहेगा अवरोक्ष में माध्यम नहीं रहता है स्वयं ही जानता तो है ऐसा इसका स्वरूप है कहा इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्मा यह शब्द प्रयोग किया यह आत्मा ही ब्रह्म है ये ब्रह्म को कहां ढूंढना चाहिए यह दहराकाश में हृदयाकाश में ढूंढना चाहिए मध्यवा मनवासीनम विश्व देवा उपातते ऐसा कठोपरिषद ने कहा ये हृदय के मध्य भाग में ये सुंदर आत्मा का स्थान है हृदय कमल में है ऐसे ऐसे वर्णन आता है डहरे विद्यादी तो वो वो जो स्थान है वो हृदया काश उसमें जो अनुभव होता है अहम अहम करके अनुभव होता है वही आत्मा का स्वरूप है ऐसा जानना चाहिए तो इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म इसको परिच्छिन रूप से आप जान रहे हैं अभी उसको अपरिचिन्न रूप से जानना है इसी को ब्रह्म रूप से जानना तो तो बुद्धि शरीर परिच्छेद को तोड़कर व्यापकता में पहुंचेगी यही इसकी प्रक्रिया है जिस तत्व से आदि से भी इसी को कहा जाता है इसलिए ये महावाक्य की कोटि में आते हैं अयम आत्मा ब्रह्म वाक्य ठीक है मित्र तत्सिद्यम चित स्वभावत्व आह तो उसको सिद्ध करने के लिए कि वो ब्रह्म है और वो अयमात्मा है और सर्वव्यापक है इसको सिद्ध करने के लिए चित स्वभाव को कहते हैं वो चित स्वभाव वाला है चित्त स्वभाव में क्या होना, होना चाहिए अनुभव होना चाहिए इसलिए बोला सर्वानुभूत अनुशासनम ऐसा वाक क्या वा कि सर्वानुभू वो सबका अनुभव करता है जब अनुभव करने की बात करते हैं तो आप स्वयं पहचान लेते हैं कि ये चैतन्य होना चाहिए क्योंकि अनुभव कोई जड़ नहीं होता पत्थर आदि को अनुभव करता नहीं मानते हैं तो अनुभवकर्ता का वो स्वरूप जो होगा वो चैतन्य ही होगा ऐसा जान होगा तो सर्वानुभू सबको अनुभव करता है सर्वम अनुभवती सर्वानुभू सबको अनुभव करता है तो सबको अनुभव करने से सबका अंदर अंदरयामी रूप से सबको जानता है तो सबके अंदर व्यापक चैतन्य है ये सिद्ध होता है जब उनको भेद करना होगा कहीं भी जाके कुछ भेद करना होगा तो शरीर आदि को लेना पड़ेगा शरीर आदि को लेने पर भेद अवश्य रहता है और जैसा मनुष्य शरीर अलग है और जानवरों का शरीर अलग है पेड़ पौधा का शरीर अलग है सबका शरीर दृष्टि से अलग हो जाएगा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा और अभेद करना होगा तो वो शरीर आदि का जो मूल कारण है उसको देखना पड़ेगा किसी का भी मूल कारण में आप जाने से भेद सिद्ध नहीं कर पाता अभेद में आ जाता है अब वो मूल कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है मूल कारण को जानने वाले की दृष्टि वास्तविक दृष्टि होती है और कार्य को ही जानने वाले की दृष्टि अवास्तविक दृष्टि होती है दृष्टि तो दोनों की है जान दोनों का है किन्तु मूल कारण को जान के जो व्यवहार आपका होता है वो मूलभूत मनसई व्यवहार होगा और केवल शरीर भेद को जान करके जो व्यवहार होगा वो अवास्तविक रहेगा उसमें राग द्वेष और पुण्यपाप ये सब उत्पन्न होने की संभावना रहती मूल कारण को जान करके व्यवहार करेंगे तो वहाँ भी नहीं होगा पुण्यपाप भी नहीं होगा विधि प्रतिषेध भी वहाँ काम नहीं करेगा ऐसी स्थिति आ जाती ये दोनों में अंदर है इसीलिए सबके अंदर अंदरयामी रूप से जो अनुभव करता है वो मेरी भी आत्मा है ऐसा जब अनुभव करेगा तो वो सम्यक दर्शन होगा एक अनचार इसलिए वो कहा सर्वानुभू ब्रह्मात्मा सर्वम अनुभवती चेत अनुभाव्य से पृथक्वा न अद्वैत अब ऐसे में शंका करते हैं कि आपने कहा कि वो ब्रह्मात्मा सबका अनुभव करता ये सबका अनुभव करने का मतलब क्या हुआ सर्व अनुभवती सर्वानुभू ये आप कहेंगे तो अब क्या है अनुभव करता एक हो गया अनुभाव्य विषय दूसरा हो गया ये अनुभव अनुभाव्य में भेद रहता है जैसे दृश्य और दृष्टा में भेद रहता है इसी प्रकार अनुभव अनुभाव्य में भेद रहेगा ये, रहे ये भेद रहने से अद्वैत की हानि है ऐसी संज्ञा होगी ब्रह्मात्मा सर्वम अनुभव दीचे यदि ब्रह्मात्मा सबको अनुभव करता है ये शब्द में आप कहेंगे अनुभाव पृथक तब अनुभाव्य पृथक हो गया क्योंकि अद्वैत की दृष्टि से कुछ भी कहना नहीं बनता है कुछ भी कहेंगे तो वो द्वैध में आ जाता है फिर फंस जाता है फिर उसको उत्तर देना पड़ता है कोई शब्द का प्रयोग कर दिया ऐसे स्थिति में कुछ न कुछ वहां द्वैध की आपत्ति रहती है hmm. चौद्यम व परिहारो व प्रियता द्वैत भाषया अद्वैत भाषया न चोद्यम नारे ऐसे पंचदशिकार ने कहा कि कोई प्रश्न करता है कोई उत्तर करता है कोई कुछ करना आपको होगा तो आप कोई शब्द का प्रयोग करेंगे तो मन भ्रहस्तर यही रहेगा जब आप द्वैत भाषा से बोले चौद्यम व परिहारो व क्रिय द्वैत भाषा द्वैत भाषा से होता है इसलिए वहां वजन वाक्य करने पर ही अपने आप द्विध आ जाएगा चौद्यम व परिहारो व क्रिय द्वैत भाषा अद्वैत भाषाया न चौद्य नास्त्य ना परिहार और उच्च वो तो अद्वैत भाषा से न कोई चोद्य होगा न कोई परिहार होगा कोई झगड़ा है। इसलिए अद्वैत की में में कोई भी किसी के साथ विरोध नहीं होता है अद्वैती के साथ सबका विरोध हो सकता है किंतु अद्वैती तो एकल रहता है वो तो एकल रहने के कारण उनके साथ कोई भी विरोध नहीं हो सकता है तो केवल है अद्वैत है इसीलिए अद्वैत भाषा न चौद्यम नास्त्य ना परिहार उच्चत तो अद्वैत भाषा से न हम कोई चौद्य कर रहे हैं ना कोई परिहार कर रहे हैं जिसके मन में द्विध बैठा हुआ है वो चौधरी करते जाएगा अब रम उत्तर देते जाएंगे इसीलिए सर्वानुभू जब कहा तो वहां अनेक शब्द का प्रयोग करना पड़ा एक तो सर्व शब्द फिर अनुभव शब्द यह सब प्रयोग किया तो वहां अपने आप द्विध आ गया क्योंकि सर्व अनुभव दीति कर्म में द्विध आ गया किसी पूछता है कि अब ऐसे में आपको मुश्किल हो जाएगा आप नहीं समझा पाएंगे आपको पृथक्व तो सिद्ध करना पड़ेगा को तो सिद्ध किए बिना आपका वाक्य का नहीं लगेगा इसलिए अद्वैत मिति अद्वैत हानि हो जाएगा ऐसा कहने पर आशंका के उत्तर में कहा कि ब्रह्मा ये ब्रह्म है ये सर्वानुभू जो है वो ब्रह्म है ब्रह्म होने से आगे कोई दोष नहीं क्योंकि आगे वाक्य कहा ब्रह्मे वैदम अमृतम पुरस्ता ये टीकाकरण ने ये चारों वाक्यों को बहुत बढ़िया ढंग से जोड़ा आपस में कि वो पूर्व पूर्व वाक्य के उत्तर उत्तर वाक्य के साथ संबंध अच्छा किया क्योंकि वहां जो तो सबसे हो सकता है कि सर्वानुभू बोल करके छोड़ दिया आपने तो सर्वानुभू किसको अनुभव कौन कहता है तब बोलते हैं ब्रह्मा वो देखो सर्वानुभ क्या है वो सबका मूल आधार निमित्त उपादान सब है इसीलिए वो सर्वानुभूत है ब्रह्मेव इधम अमृत ब्रह्म ब्रह्म उत्तर ये ब्रह्म ही यहां है ब्रह्म ही ऊपर है ब्रह्म ही नीचे है ब्रह्मेव इध वो भी अमृत ब्रह्म है मरने वाला नहीं है ये जितने दिखता है ये मरने वाले हैं सारे अब ये मरने वाले में नहीं मरने वाले को ढूंढना तो क्या करना पड़ेगा कोई मरने वाले में म, नहीं मरने वाले को कैसे ढूंढोगे है देखो इसकी एक तरीका है। मरने वाला तो सब है मरता है अब आज जिंदा है कल मरे सबसे पहले मरने से डरना नहीं चाहिए जो मरने में से डरता है वो मरने वाले को नहीं ढूंढ सकते और मरने नहीं मरने वाले को जान भी नहीं सकते हुँ? क्यों मरने वाला स्वयं डर रहा है तो मरने वाला कहा ढूंढेगा वो तो नहीं ढूंढ पाएगा और नई मरने वाले को कभी जान नहीं जान पाएंगे और नई मरने वाले को नहीं जानने से क्या होगा कि हमेशा आप मरने वाले बने रहेंगे और मरने से डरते रहेंगे तो आपको जिंदगी में कभी डर नहीं जाएगा तो आप अभय पद को प्राप्त नहीं कर सकते अमृत पद को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए उपनिषद क्या करना चाहती है उपनिषद का पूरा ये प्रयास रहता है कि कैसे भी आपके मन में ये ज्ञान दिलाए एक झलक दिखाए कि आप मरने वाला नहीं है अब विश्वास तो करेंगे नहीं लेकिन धीरे धीरे आपको समझाना है इसीलिए अब मरने वाले में अमरने नहीं मरने वाले का यदि ढूंढना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा ये मरने वाला जो है उसका कारण क्या है देखना पड़ेगा क्योंकि मर, जो भी चीज मरती है वो कारण में मरती है वो तो कारण रूप में होना ही उसको मरना माना जाता है है ना इसीलिए मरने वाले में नहीं मरने वाला जानना चाहते हैं तो मरने वाला कौन है उसका कारण ढूंढना पड़ेगा जिसको आप मरने वाला जानना चाहते सोच रहे तो उसका कारण ढूंढो तो अपने आप वो नहीं मरने वाला हो जाएगा जैसे घड़ मरने वाला है वो फूट जाता है फूट जाने पर वो कहां जाता है मृतिका में जाता है तो मृतिका की दृष्टि से घड़ मरा है कि जिंदा है हैं वो जिंदा है क्योंकि मृतिका है वहां मृतिका सत्य है इसीलिए वो घर को आपने मार दिया जो बोलेंगे वो मरा नहीं है जिंदा इस दृष्टि से सब जिंदा रहते हैं वो कारण दृष्टि से और बाद में भी उसमें घट बन सकता है इसलिए जिसमें वो मरेगा वो कारण में मरेगा उसके बाद में उसी से दूसरा भी बन सकता है ऐसा होता है और कर्म की गति देखने पर भी सही है कर्म की दृष्टि से देखेंगे तो कर्म के कारण हो जाता है कर्म में लीन हो जाता फिर कर्म से आता है तो इसीलिए वो भी एक कारण होता है लेकिन परम कारण मूल कारण को पकड़ने के बाद फिर आपको मरने का कोई प्रश्न नहीं होता है तो so, इसीलिए यहां कहा कि ये जो सर्वानुभू है ब्रह्मा है वो ब्रह्मा ये सारा है और वो अमृत भी है वो मरता नहीं उसका नाश नहीं होता यद पुरस्ताद पूर्वस्यां दिशी अब्रम्ह अविदुषा भाति देखो सामने देखने पर जो कुछ दिखाई पड़ता है उसमें कोई भी ब्रह्म जैसा दिखाई नहीं पड़ता यद पुरस्ताद पूर्वस्याम दिशी मैंने सामने अम्ब्रह्म अविदुषा भांति जो विद्वान नहीं है समझदार नहीं अविवेकी है उनको अब्रह्म जैसा दिखाई पड़ता है तद सर्विदम अमृतम ब्रह्म वस्तुता तो वास्तविक दृष्टि से वो सारे ब्रह्म ही है ब्रह्म देखने की दृष्टि आनी चाहिए तो इदम अमृतम ये अमृत है ब्रह्म है क्योंकि वो मूल कारण रूप से मरता नहीं है आदिपदेन सत्यज्ञादि वाक्या गृह्य ये इसी के बाद जो आदिपद लगाया है इत्यादि नहीं तो सत्य ज्ञानम अनंत ब्रह्म इत्यादि वाक्य का ग्रहण कर लेना चाहिए ननु याम वाक्याम अर्थवादाधिकरण न्याय न कर्मापेक्षित कर्दि प्रकाशन क्रिया विधिशेषता तो वो पूर्व पूछता है वो तो अभी जिंदा है वो पूछता है कि आप क्या भूल गया क्या हमने तो इन वाक्यों का पहले ठीक से आपसे लगाया था आप अपनी तरफ से हाथ से लगा रहे बात अलग है हमने तो सही सही हाथ से लगाया था क्या बोला था ये शाम वाक्या नाम जितने ये वाक्य आप उदाहरण दे रहे हैं ये सब ब्रह्म पर वाक्य है आप कह रहे हैं किंतु तो हमने ये कहा अर्थवाद अधिकरण न्याय ना अभी आप सदर्शन पढ़िए वहाँ अर्थवाद अधिकरण उस युक्ति से कर्म अपेक्षित कर्ाधि प्रकाश क्रिया विधि से कर्म में अपेक्षित जो है उनके विधान के द्वारा ये क्रिया का शेष बनता है ऐसा हमने पहले आपको समझाया था तत्रा उस विषय में कहते हैं तो न तत्र एक भाष्यकार ने कहा हाँ नदगता ना नाम पदा नाम ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चिते समन्वय अवगम्य मान है अर्थान कल्पना इसके उत्तर में भाष्यकार कहते देखो ये विचार कर लेने पर नहीं विचार करने वाला कुछ भी कर सकता है विचार करने वाले को कहने कि कोई कभी नहीं रहता विचार कर नहीं करता है तो कुछ भी कह सकता है। ऐसे में आप कह रहे हैं और नहीं विचार करते हुए कह रहे हैं कि यह ब्रह्म स्वरूप पर वाक्य है ऐसा निश्चित होने के बाद में फिर वहां अर्थांतर कल्पना ये क्रिया परक वाक्य है ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है इसीलिए आपका कहना ठीक नहीं तो आगे ठीक वायुर्वैश्य विष्ठा इत्यादि नाम क्रिया विधिशेषत्व भी ेशा न श्रुत हानि अश्रुत कल्पना वी आशंका क्योंकि भाष्यकार ने कहा कि ऐसा अर्थांतर की कल्पना करने पर श्रुत हानि अश्रुत कल्पना हो जाएगी जो सुना गया है ब्रह्म परक वाक्य उसको आप ब्रह्म परक अर्थ नहीं कर रहे हैं और दूसरा अर्थ कर रहे हैं अर्थ का अर्थ कर रहे हैं दूसरा और अपने तरफ से अर्थ ला रहा है अपने तरफ से अर्थ ला करके वेद में अर्थ करना पाप माना जाता गलत माना जाता है और वेद में जो कहा हुआ अर्थ को छोड़ देना भी पाप माना जाता दोनों तरह से दोष लगेगा जो वेद में कहा हुआ अर्थ को छोड़ दिया और फिर अपने घर से आपने अर्थ ला करके वहां जोड़ दिया तो दोनों ही पाप है सब उस पर पूर्व कहता है नहीं ऐसी बात नहीं जैसे वायु देवता ये वाक्य आया वायु बहुत तीव्र गति से जाने वाले देवता है इत्यादि नाम इत्यादि वाक्यों का क्रियाविधि शेषत्व भी ये क्रिया विधि के शेष होने पर भी क्रिया का ये विधान करते हैं उसमें अर्थवाद रूप से श्रेष्ठ होने पर भी तेषाम न श्रुदाने असता कल्पना हुआ वहां कोई श्रुदा हानि असुदा कल्पना हम नहीं मानते अर्थवाद वाक्यों में श्रुदा हानि अश्रता कल्पना नहीं होती है क्योंकि वो पद एक वाक्यता के द्वारा वाक्यता सिद्ध करके कर्म सिद्ध हो जाते हैं इसीलिए उनको कोई व्यर्थ नहीं मानते हैं तो उसके उत्तर में कहा नहीं हो सकता न तो तेषा कर्तृस्वरूप प्रतिपादन वरदा अवसीय थे ये तब होता यदि इन वाक्यों का अर्थ कर्तृस्वरूप प्रतिपादन है ऐसा निश्चय होता अवसीय थे मेरे निश्चय नहीं होता है उस ये कर्ता कर्तस्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं ऐसा कोई निश्चय नहीं होता है कोई भी कर्ता सर्वानुभू कैसे होगा और कोई भी करता ब्रह्मा अनवरम अनदरम अवाह्यम ये कैसे होगा ये तो को कर्ता का संबंध कोई दिखता है कर्ता सब परिचिन्न होता है ठीक है युक्तम अर्थवादा स्वाथे कुमर्थहीनाम अध्ययन विधेर विधि अपेक्षित प्राशस्त द्वारा तस्त्र आपका अर्थवादों का तो वो ठीक है अर्थवादों के लिए तो और कोई उपाय नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा कि पद एक वाक्यता के द्वारा उसको वाक्यकवाक्यता में समन्वय करके क्रियापरक समान लेना जैसे युक्तम अर्थवादा स्वाथे पुमर्थहीना अपने अर्थ में स्वार्थ में पुमर्थहीन है पुरुषार्थहीन होते हैं वो पुरुषार्थ स्वयं का अर्थ तो नहीं कुछ नहीं उसका पुरुषार्थ तो कोई प्रयोजन नहीं उसका और अध्ययन विधेय विधि अपेक्षित प्राचस्त द्वारा तो अध्ययन तो उसका होता है अर्थवादों का भी वेद के सहित अध्ययन होता है अध्ययन होने के कारण उसको बिल्कुल अनथक भी नहीं कर सकते हैं वेद का अंग है वेद का भाग है वो ऐसे में प्राशस्त द्वारा प्रशंसा आदि के द्वारा तत्शेषत्व मान कर्म विधि शेषत्व मान लिया गया ये ठीक है इसमें हम विवाद नहीं करते हैं कि अर्थवादों उनका कर्म के साथ संबंध नहीं है ये हमने नहीं कह रहे किन्तु जो अर्थवाद नहीं है उनको भी अर्थवाद मानकर के कर्म के साथ संबंध नहीं करना चाहिए जिसके विषय में कहा गया स्वाध्याय विधिना वे नीयते तद्वशन अर्थवादाशस्त अच्छा प्रमाणता ऐसा कहीं वाक्य कहा गया है स्वाध्याय के द्वारा वेद पुरुषाथाए नीयते स्वाध्याय विधि का तात्पर्य संपूर्ण वेद का अध्ययन करने से पुरुषार्थ क्या है चदुर्विध पुरुषार्थ क्या है यह समझ में आएगा तो वेद का पूरा तात्पर्य उसी में ही है में ही है अब उसके द्वारा उस पुरुषार्थ के द्वारा वेद के तात्पर्य निर्णय होने के बाद तद्वचेन अर्थवादानं प्राशस्त प्रामायण अर्थवादों को प्रशंसा में प्रमाणता मान करके करते वो अर्थवाद का साक्षात अर्थ नहीं है उसको प्रशंसा में प्रमाण है अर्थवाद मानी जितनी भी कथाएं स्तुति आती है बस अब वेदांता तो कर्म अपेक्षित कर्दि अबोधितत्व न तद विशेषता है। किंतु वेदांतों की स्थिति ऐसी नहीं है वेदांतों में कर्म अपेक्षित कर्ता अबोधितत्व कर्म में अपेक्षित जो कर्ता आदि है उसका विधान वेदांत नहीं करता कर्म में अपेक्षित जो करता है वो पहले ब्राह्मण जाति आदि अभिमान होना चाहिए आमिन कर्मणि अहम अधिकृत ये अधिकारी बोध होना चाहिए और उस प्रकार की इच्छा रखने वाले होना चाहिए स्वर्ग काम आदि इच्छा रखने वाले होना चाहिए बहुत कुछ है तब जाकर के वो कर्मों में अपेक्षित अधिकारी को रखेगा ऐसे अधिकारी को यहां नहीं कहा गया इसीलिए न तद विधि ज्येष्ठता इसलिए कर्म विधि के संबंध से वेदांत को नहीं कह सकते हैं ननो जुहू द्वारा क्रतुशेषावत आत्मनो भी ज्ञान द्वारा कर्मशेष्वा तदर्थ वेदाता तद्विशेषा भविष्य बोलते हैं यदि सीधा सीधा आपद नहीं मानना चाहते हैं भले ही नहीं मानिए और भी एक रास्ता है सीधा सीधा नहीं मानना है कुछ प्रकार प्रकारातर से मानना है गुमा एक वाक्य आया यस्य पर्णमयी जुहूर्भवती न स पापम श्लोकम शृणोती ये, ये वाक्य है जिस यजमान का पर्णमयी जुहू होता है पर्ण यानी प्लास्ट की लकड़ी से प्लास्ट की लकली से बनी हुई जुहू है जुहू मनिभावन के लिए जो पात्र होता है वो होता है उसको कभी भी पापम श्लोकम न शुणोदी कभी भी कोई गाली नहीं देगा कोई उनको नर, उनसे नाराज नहीं होगा कोई आक्षेप नहीं करेगा पावन श्लोग न सुनो नहीं सुनता है हमेशा उनको लोग सुधी करेंगे कीर्तिमान होता है कीर्ति होती है ऐसा होता है हाँ। तो पर्णमयी जुहू होने से पर्णमयी जुहू के बारे में कहा जुहू चाहिए कर्म के लिए कर्म में हविष डालने के लिए जूहू की आवश्यकता है उस जूहू में अनेक प्रकार जुहू बन सकता है किन्तु जो पलाश की लकड़ी से जो वो बनाएंगे उसको तो ये फल विशेष होगा ऐसा कहा फल विशेष है वो पाप नहीं सुनना पड़ता तो ये क्या हुआ कि पर्णताया ये पर्ण जो है ना पलाश की लकड़ी पलाश की लकड़ी सीधा कर्म में संबंध नहीं कर रही है पलाश की लकड़ी जुहू के माध्यम से कर्म में संबंध कर रहे वो जुहू बन जाएगी लकड़ी तभी वो विशेष फल को दे सकती है ऐसे पलाश की लकड़ी लिग की अपनी कोई महत्ता नहीं है जब वो जुहू के माध्यम से कर्म में संबंध करेगी तब उसकी महत्ता है ऐसा इहाम भी होगा सर हाँ क्रदु शेषदावत उसका क्रदु शेष बनेगा यहां क्या है कि क्रदु का शेष कौन बन रहा है ये प्रश्न है वो शेष शेष अध्याय तृतीय अध्याय भी ये सब विचार होता है कि क्रदु मन याग याग का शेष मन अंग कौन बनता है नहीं बनता है अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि वो लकड़ी है लकड़ी भी अंग बन, बन, बन रहा है लकड़ी नहीं बन रहा लकड़ी को नहीं मानते वो जुहू उसका अंग है किंतु जुहू के माध्यम से लकड़ी अंग बन रहा है जुहू नहीं बनने वाली लकड़ी अंग नहीं होता यानी पलाश की लकड़ी कर्म अंग नहीं है कर्म का अंग क्या है जूहू नाम पात्र अब वो पात्र बनने के कारण वो पलाश की लकड़ी अंग होगी ऐसे माध्यम से अंग का अंग अंग का सहायक होता हुआ अंग है सीधा सीधा नहीं है तभी घूम फिर करके हमको हो गया ये समझ लो उसका कर्म का संबंध रख दिया बस इसी प्रकार यहाँ भी आत्मनो भी ज्ञान द्वारा कर्मशेष यहां भी आत्मा का ज्ञान के साथ में संबंध करेंगे आत्मा सीधा कर्म का अंग नहीं है ये जो ब्रह्मा आत्मा जो भी है वो ज्ञान के द्वारा कर्म का अंग बनेगा क्योंकि ज्ञान तो चाहिए कर्म का एक अंग होता है तस्त कर्म संबंधी ज्ञान भी चाहिए वो ज्ञान के बिना वो कर्म नहीं कर सकता वो कर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए तो ज्ञान कहाँ से हो रहा है आत्मा के हो रहा है तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा उसके बाद कर्म करेगा और ज्ञान के माध्यम से वो कर्म का अंग बनेगा ऐसा कहना चाहता आत्मा सीधा अंग नहीं ज्ञान अंग है अब आत्मा का ज्ञान है तो उसका अंग बन रहा है ऐसे करके तो यजमान के रूप में होगा तदर्था वेदांता तद विधिशेषा भविष्य इस प्रकार के घुमा करके माध्यम से परंपरा माध्यम से वेदांत भी तद कर्म का अंग बन जाएगा वो वाहन जो यजमान आदि बैठेंगे वो कर्म का अंग है अब ये वेदांत जो है यजमान की तुधि करता है यजमान को आत्म रूप से ब्रह्म रूप से सर्वव्यापक रूप से बताता है उससे उनको ज्ञान हो जाएगा ज्ञान होने पर फिर वो कर्म करने के लिए प्रवृत्त होगा ऐसा हो जाता है? इत्याहा। तब बोलते ऐसा भी नहीं होता है न्या तदि ही सत्यनकम पशेत इत्यादि क्रियाकार का फल निराकरण श्रुदे वो ये श्रुति तो सारे का निराकरण कर रहे हैं वो किसी प्रकार क्रिया का कारक का फल का संबंध नहीं कर सकता है वेदांत का कोई क्रिया के साथ संबंध नहीं तत्त विद्या दशाया न कम कर्ता पश्ये आत्म विद्या क्रियादी निराश श्रुते ना सौ कर्मागम ये कर्म का अंग नहीं बना सकते आप हजार कोशिश करो नहीं बन जाता क्यों तत् ब्रह्म विद्या दिशाया उस स्थिति में जो विद्यादेश आ जाती है विद्या को आप लेना चाह रहे हैं आपने बोला ज्ञान होने के बाद फिर कर्म का अंग ब्रह्मात्मा का पहले ज्ञान प्राप्त करेगा बाद में कर्म कांग बनेगा ऐसा होता है ब्रह्मात्मा दशाया के न करना कौन सा कारण बनेगा और कम विषयम किस विषय को करेगा और कोवा कर्ता कौन कर्ता बनेगा तीनों नहीं बनता केना से तृतीया से कर्ण है और विषय का कम केन कम पश्चिए कहा और कर्ता तो वहां पश्चिम क्रिया से है तो कौन किस के माध्यम से किसको देखेगा या बताओ वहां बता वो है ही नहीं कोई इसलिए इस प्रकार वो अंग नहीं बन सकता ऐसा सुन के कई लोग ये भी समझ लेते हैं कि वेदांत के साथ कोई क्रिया का संबंध है ही नहीं ऐसा सोचते हैं। इसका मतलब कई रकम पर चेद सोच के चुपचाप रहना कोई क्रिया नहीं करना ऐसा ही सोचते लोग आ, जो वो उसके संबंध नहीं है वेदांत का मतलब ये क्रिया से ये जो कल्पित विधि श्रेष्ठ क्रिया है वो क्रिया का अंग नहीं बनता रहा इतना कह रहा अब वो भी किस स्थिति में वो ब्रह्म विद्या दिशा में है अब ब्रह्म विद्या दशा को आपने प्राप्त कर लिया तब तो कोई बात नहीं तब तो फिर आपको वहां कोई विधि करेगा भी नहीं अब आपको ये प्रश्न भी नहीं होता है कि वहाँ कोई संबंध है की नहीं है और ये संशय भी नहीं होता है की हम वेदांत को क्रिया से जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए कि व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये कोई संशय भी नहीं रहता क्योंकि चिद्जन सर्व सर्वसंशया था फिर संशय ही नहीं रहता तो आपको जिस स्थिति में संशय हो रहा है और आप ये विकल्प का विचार कर रहे हैं और जान बूझ रख रहा है छोड़ रहा है सब कुछ कर रहा है उस स्थिति में आपको ब्रह्म देशा बनी नहीं है वो सारे शरीर अभिमान के कारण करता है और आलस्य के कारण करता है आलस्य हो गया और करना नहीं चाहता है। नहीं तो मनमानी करना चाहता है मनमानी करने के लिए वेदांत में पकड़ो तो इससे ज्यादा कोई और उपाय नहीं बल क्योंकि वेदांत में पकड़ो कई भी आपको बचने का रास्ता मिलेगा ये है ब्रह्म है क्या करना है वो है वो भी ब्रह्म है अब रखो तो भी ब्रह्म है छोड़ो तो भी ब्रह्म है लोग बोलते हैं ना खाना खाओ तो भी ब्रह्म है खाना फेंक दो तो भी ब्रह्म को ही फेंकता है और कहाँ जा रहा है ऐसा बोलता है तो ये सब वेदांत बोलते हैं ऐसे वेदांत ने सब खराब कर दिया क्यों वो तो ठीक से समझा नहीं ऊपर ऊपर से समझ लिया जाए जैसे वो नास्तिक लोग बताते इस प्रकार से बोलने लग गया तो वो उल्टा समझ गया ऐसा नहीं है यहाँ क्रिया के साथ कम संबंध करने का नहीं मतलब स्नान आदि नहीं करना कुछ भी नहीं करना सो जाओ जितना ज्यादा से ज्यादा सो जाओ खा पियो और जो भी करो वो आएसा करो ऐसा करो ऐसा नहीं ऐसे लोगों को कुछ पैदा तो रही नहीं होगा वो शरीर अभिमान को छोड़ना चाहते हैं लेकिन शरीर जो क्रिया को करने के लिए बोलता है वो ही करता है ऐसे में कोई संबंध नहीं बनेगा और बुद्धि उस तरफ जाएगी बुद्धि का विश्वास फिर भी उसी तरफ है ना तो जिस तरफ विश्वास है बुद्धि की वो उसी तरफ जाते है उसी में काम करेगा इसीलिए यहाँ कारण का निषेध का मतलब कुछ निराश सबका निराश ऐसा नहीं है ये कर्म विधि में वेदांत को जोड़ करके अर्थ नहीं लगाया जा सकता वो कब वो विद्यादेशा में वो कहना चाहता था ना विद्यादेशा में करेगा फिर विद्या के बाद में वो कम कर्म करेगा वो नहीं होगा धी द्वारा आत्मन तद विधि अशेषत्वाद तदर्थ न तत्शेषता इसीलिए इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से आत्मा का तद शेषत्व नहीं बनने से उस प्रकार के अर्थ करने वाले जो आत्मा का ब्रह्म का अर्थ करने वाले जितने वेदांत है वो वेदांत भी क्रिया का अंग नहीं बनेंगे ये ही निश्चय है यद न परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम तस्य अध्यक्षाद योग्यवादी ये पहले उन्होंने कहा था जो परिनिष्ठित वस्तु ब्रह्म है उसमें वेदवाक्य का संबंध नहीं हो सकता क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु में कोई क्रिया नहीं होती हानोपादन नहीं होता ऐसे स्थिति में वेदांधव्यर्थ हो जाएंगे तो व्यर्थ होता हुआ यह सूचित करता है कि कर्म का अंग बनाना चाहिए तब उसके उत्तर में कहा कि ये ऐसी बात नहीं है तो परिधिष्ठित वस्तु होने पर सबसे अध्यक्षादि दो प्रत्यक्षादि का योग्य बनेगा वो वेद क्या इसका प्रतिपादन करेगा प्रत्यक्षादि योग्य विषय का प्रतिपादन वेद नहीं करता है उसका तात्पर्य उसमें नहीं रहता है तो अन्य तात्पर्य का अन्यत्र आप लगा रहे हो ये पूर्व का आक्षेप इसीलिए परिनिश्चित वस्तु में ब्रह्म में वेदांत का तात्पर्य नहीं ऐसा जो पहले उन्होंने कहा था वो पूर्व में भाषण में आया था उसके उत्तर में कहते हैं न का न परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप से भी प्रत्यक्षादि अविषयत्व ब्रह्मणा प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्रह्मणा परिनिष्ठित वस्तुस्वरूप होने पर भी ब्रह्म प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है ये एक विशेष स्थिति है ब्रह्म के बारे में ब्रह्म पहले से सिद्ध है जो जो पहले से सिद्ध है सो सो प्रत्यक्षादि का विषय होना चाहिए ऐसे व्याप्ति आप नहीं कर सकते क्योंकि ब्रह्म परिनिश्चित वस्तु है तो भी प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षादि विषय होने के लिए प्रत्यक्षादि की योग्यता चाहिए परिनिश्चित वस्तु होना प्रत्यक्षादि के लिए प्रयोजक नहीं है प्रत्यक्षादि के लिए प्रयोजक क्या है योग्य सदी परिष्ठित वस्तु प्रत्यक्षादि योग्य मतलब ये ये योग्यत्व सदी परिष्ठित वस्तु तत्र विषयत्व तत्यक्षादि विषयत्व चाहे तो आप कर सकते हैं किंतु योग्य नहीं होता हुआ परमिष्ठित वस्तु है तो प्रत्यक्षादि का विषय नहीं बने जैसे भूत प्रेतादी परिनिश्चित वस्तु है सिद्ध वस्तु है किंतु वो प्रत्यक्ष होने के योग्य नहीं है इसलिए बोधा प्रदानी दिखाई नहीं देता इसका मतलब वो नहीं है ऐसा नहीं है जो आपको दिखाई नहीं देता वो नहीं है ऐसा नहीं होता वो होता है किंतु दिखाई नहीं देता ना हमारे ये इधर हम लोग इधर बैठे हुए हैं केवल हम लोग बैठा है इधर दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत कुछ और भी इधर है जीव बहुत है आपके हमारे बीच में कोई और नहीं है ऐसा दिखता है लेकिन बहुत है इधर दिखाई नहीं दे रहा दिखाई नहीं दे रहा तो नहीं है ऐसा होता है क्या नहीं होता है इसीलिए दिखाई नहीं देना और होने में कोई संबंध नहीं है योग्य होता हुआ परिनीत वस्तु है दिखाई नहीं दे रहा है तब तो हम कह सकते हैं वो नहीं है जैसा घट है योग्य वस्तु है प्रत्यक्ष होने की योग्यता है उसमें अब यहां दिखाई नहीं दे रहा तो ये भूदल में घट नहीं है बोल सकता है किंतु ये सर्वत्र व्याप्ति नहीं है ब्रह्म में यह है ब्रह्म परिषित वस्तु है किंतु प्रत्यक्ष आदि योग्यता उसमें नहीं है इसलिए एक तत्वमती शास्त्र मंदरण ही संबंध ये, ये तत्वमती शास्त्र के बिना ब्रह्म का अनुभव होना संभव नहीं वो भी प्रत्यक्ष नहीं होता अवृक्ष रूप से होता है बिना माध्यम से होता वेदांत वेद्यस्य वेदांतवे सिद्धत्नायोग्यवाद तत्संवाद विसंवादाभा युक्त त्र अपेक्षं तत्माण्यर्थ इसका तात्पर्य यही है वेदांत वेद्य जो वस्तु है वो ब्रह्म सिद्धत्वी वो सिद्ध वस्तु है उसको सिद्धि करना नहीं पड़ता पूर्व में सिद्ध है ऐसा होने पर भी मानाग्य अन्य कोई प्रमाण का वो विषय नहीं बनता केवल तत्वमस्या आदि वाक्य का विषय बनता है इसलिए आप कितना भी तपस्या करो ब्रह्मज्ञान नहीं होगा आप कितना भी जब करो ब्रह्मज्ञान नहीं होगा कितना भी योगा करो ब्रह्मज्ञा नहीं होगा क्यों वो सब उसका साधन नहीं वो केवल ज्ञान का विषय बनता है बाकी सब तो उसका सहकारी साधन बन सकता है वो बात अलग है किंतु आपको जैसा भूख लग रही है भूख लग रहा है तो आप स्नान करेंगे तो भूख मिटेगी का भूख लग रहा है तो भूख के लिए भोजन करना पड़ेगा भोजन उसका साक्षात निवृत्ति साधन है आप स्नान करेंगे दूसरा सफाई करेंगे कुछ और काम करेंगे फिर उसमें पेट भरने वाला नहीं वो जो साधन चाहिए उसके लिए वही डालना पड़ेगा तब जाके ठीक होता है इसी प्रकार ब्रह्म के लिए जो साक्षात साधन है वो तो उस प्रकार से हो अब उसके संबंध में आप जो भी करना चाहते हो करो उसको सिद्ध करने के लिए करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास जो शरीर है शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो योगा प्राणायाम करो और आप मन को एकाग्र रखना चाहते हैं मन को शांत रखना चाहते हैं तो ध्यान भजन करो ध्यान करो एकाग्रता बनाओ और जब करो वो भी एकाग्रता शांतता के लिए समाधि लगाओ कुछ भी करो तो ये सब फल मिलेगा किन्तु वो सीधा उसका नहीं मिलता सीधा मिलने के लिए तो ज्ञान चाहिए तत्वमसी वाक्य पढ़ना पड़ेगा इसीलिए ये सत्वमसी वाक्य के बिना अन्य मान से नहीं होता इसलिए मानांधर प्रयोग किया एक मान से होता है वो मान क्या है सत्यमसी वाक्य छात्र प्रमाण है अन्य मान से नहीं होगा होता संवाद विसंवाद भावा क्योंकि अन्य मान के द्वारा अन्य प्रमाण के द्वारा उसका संवाद भी नहीं होता है और विसंवाद भी नहीं होता है जब हम नहीं है कहते हैं किस प्रमाण से अभी भूत नहीं है कहते कौन सा प्रमाण से कहेंगे कोई प्रमाण से आप भूत नहीं है सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि भूत है सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण काम करेगा उसी प्रमाण से आप भूत नहीं है सिद्ध कर सकते जब प्रमाण काम नहीं कर रहा है उस स्थिति में है या नहीं दोनों नहीं करते सकते जब आप, आपके आंख में पट्टी बांधी है आंख दिखाई नहीं पड़ता उस स्थिति में आपके कमरे में कोई है या नहीं है कैसे कहेंगे है कहना है तब भी आंख खोलनी पड़ेगी और नहीं है कहना है तब भी आंख काम करना चाहिए क्योंकि जो देखने का विषय है वो आंग का विषय है आंग को आपने बंद कर दिया उसके बाद कोई पूछता है वहां कोई बैठा है वो पता नहीं चलता कौन सी चीज क्या है तो दिखाई नहीं तो पड़ता है तो ना और हाँ दोनों नहीं कह इसलिए जितने नकार करने वाले होते हैं ना ये यहां ध्यान रखना है पकड़ के रखना है इसको कि जहां भी ना करते हैं उसको पहले देखो कि ये ना करने के लिए योग्य व्यक्ति है कि नहीं कोई बोलता है ईश्वर नहीं है ऐसे बोल देता है अब वो ईश्वर नहीं है करके बोलने के लिए योग्य है या नहीं है वो पहले देखना पड़ेगा उसके बिना नहीं हो सकता अब जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी है या नहीं कौन बता सकता है उसके जानकार डॉक्टर बता सकता है अब आप अपने आप बैठ करके बीमारी नहीं है या है बोलते हैं दोनों से नहीं होता कई बार बीमारी है सोचते बीमारी नहीं रहता ऐसे होता है डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर बोलता है तो वो उसी को प्रमाण मान के बीमारी है मान लेते हैं कभी कभी उल्टा भी होता है डॉक्टर भी पूरा सही नहीं होता है वो कुछ बता देता है वो जो समझ में आता है वो बता देता है और बाद में पता चला कि वो बीमारी है ही नहीं और कोई बीमारी है ऐसा होता है कभी कभी जो है ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी ऐसे ऐसे होते हैं वो दाए तरफ ऑपरेशन करना है बाएं तरफ ऑपरेशन किया आजकल भी एक हुआ है एक को कहीं दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बाए तरफ ऑपरेशन करना था उसको सारा खोल दिया पट्टी खोला सब कुछ किया वो घंटों तक ऑपरेशन चला बहुत बड़े डॉक्टर ने किया उसके बाद में सब बंद करके बंद करके सब कुछ अंदर कर दिया अब उसके बाद फिर टेस्ट किया तो पता चला कि वो इस तरफ करना था उस तरफ करना उन्होंने वो पेपर ही बदल दिया ऐसे में दूसरे तरफ ऑपरेशन कर दिया ऐसे सोचा है अब देख अब कितना उसका वो होना फिर दोबारा खोल के फिर एक हफ्ते के बाद फिर इस तरह किया अब उसको बताया नहीं कि ऐसा हो गया ऐसे पता चलता है और कभी एक डॉक्टर ने ऐसा किया ऑपरेशन तो किया लेकिन वो चाकू उसके पेट नहीं डाल दिया वो वापस से जो भी किया होगा वो वही अंदर ही पड़ गया वो बांध करके रख दिया। वह समय के बाद उसको दर्द हो रहा है पता नहीं पूजन हो रहे क्या क्या हो रहा है फिर टेस्ट कराया तो पता चला उधर अंदर ही है ऐसे होता है इसलिए ये सब मानसिक है ऐसे वो तो सिद्धपुरुष तो है ही नहीं जिससे कि वो उनको सारा आगे नीचे के पता चले फिर भी उनको प्रमाण मानते वो ना हाँ कहने के लिए वो प्रामाणिक होता है इसी प्रकार हम किसी भी वस्तु के बारे में जानकार होने की योग्यता है तब उसमें ना हाँ कह सकते हैं अन्यथा ना हा नहीं कह सकते अब ब्रह्म के विषय में देखते हैं तो कोई प्रमाण काम नहीं करता ऐसे ब्रह्म को आप नहीं है कैसे बोल सकते अथवा है कैसे बोल सकते अब है बोलने के लिए एक शास्त्र प्रवृत्त होता है वो शास्त्र के अनुसार देना पड़ेगा जो प्रमाण वहां काम कर रहा है, इसीलिए ये कह रहे हैं संवाद और विसंवाद दोनों के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है संवाद विसंवाद क्या है हमने पहले समझा दिया था आपको इसीलिए अनपेक्षम तत्प्राम निश्चय था इसीलिए ब्रह्म के विषय में कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है वो सिद्ध वस्तु होता हुआ अभी प्रमाण ऐसे प्रमाण प्रत्यक्षार्थी से नहीं होता प्रतिपादने च हेयोपादेय उपाधेय रहते पुरुषार्थ अभावित्यत्र अनुवदती ये भी पहले कहा था उसके प्रतिपादन में पुरुषार्थ नहीं होने से हे और उपादेय रहित है वो ये पूर्व ने कहा था पहले उसने आदि तक कहा था ना उसमें कोई आ, हे और उपाधेय नहीं है वो ब्रह्मा उसको कोई लेना देना नहीं होता है रखना छोड़ना नहीं होता है ऐसे स्थिति में कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए कहा ये तू तो उसको उत्तर में कहा कि ऐसा भी नहीं है इससे पूछ रहे यद् तू हेयो रही उपदेश अनथ्य मिथी ये भी तो हमने पहले कहा था जो हेयो का विषय होता है उसके लिए उपदेश होता है जो हेयो का विषय नहीं होता है उसके लिए क्या उपदेश करेंगे कुछ नहीं करना है तो क्या उपदेश होता है तो बोलते नैश दोषा इस ब्रह्म में ये दोष नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हेयोपाधेय शून्य ब्रह्मात्मदा अवगमा देव सर्वक्लेश पुरुषार्थ सिद्ध इस प्रकार से जान लेने से ही वो परम पुरुषार्थ दो रहा है। वो ब्रह्म हेय भी नहीं उपाधेय भी नहीं ऐसा जान लेने पर सर्व क्लेष हानि ही सभी क्लेशों से मुक्ति हो जाएगा और क्या चाहिए आपको ये तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ठीक पुरस्कार पंचम्या वस्तुन इत्या अध्याहार्यम ये इसमें जो पंचमी आया वाक्य में उसमें ये करना चाहिए पंचमी के पहले हेयोवादे रही दाद ये जोड़ देना चाहिए ये कर हेयो वादे रही दाद जो पंचमी है ना पंचमी में वस्तुन है अध्याहार करना हेयोवादे रह रहीत वस्तु का उपदेश नहीं होता है आनर्थक्यम हे आदिनाथत्व वफलत्व व अच्छा आप कहना चाहते हैं अनर्थ अनर्थ है हेयोपाधेय रहित वस्तु के संबंध में उपदेश अनर्थ है यह आप कह रहे हो यह अन्य से क्या मतलब है आपका अनर्थ माने कोई मतलब नहीं निकलता है कोई तात्पर्य नहीं निकलता है आप कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है दो अर्थ हो सकता है विकल्प कर अन्यम अन्य मन हेयोपाधेय ही इसको आप अनर्थ बोलना चाहते हो जिसमें कोई क्रिया प्रवृत्ति नहीं हो रही है लिखना, छोड़ना आदि नहीं बन रहा है उसको ही अनर्थ बताना चाहते हो सामान्य रूप से जो जो कार्य नहीं होता हो सब अनर्थ है अथवा विफलत्व फल को कोई फल नहीं है तब वो अनर्थ है अनर्थ का दो तात्पर्य होता है एक तो कोई कार्य करने का संबंध नहीं है कार्य का कोई संबंध नहीं वो अनर्थ है दूसरा फल नहीं है तो अनर्थ है अनर्थ का अर्थ तो दो हो सकता है त्र आद्युपेतीय दूषयती पहले माने दोनों में से पहले वाले को लेकर के दूसरे का निराकरण करते नैष दोष दूसरे माने मन विफलूप अनर्थक्य नहीं है विफल है ऐसा नहीं ये विफल नहीं है सफल है यस्तु परवाक्यगत उपासनाद वेदाता तत्कना जो हे हे आदिहीना अनथत्व यदि आप मानते हैं ब्रह्म में तब तो हम स्वीकार करते हैं क्योंकि ब्रह्म हेयोपाधेय नहीं है इसलिए हेयोपाधेय रूप अनथक्य ब्रह्म में है ये हम मानते हैं अत वह हो जाएगा ऐसा अनर्थ नहीं देखो हेयोपाधेय जहां काम करता है वहां श्रम की आवश्यकता होती श्रम के बिना हेय भी नहीं होता उपाधेय भी नहीं होता किसी चीज को लेना बहुत मुश्किल होता है बहुत कठिन प्रयत्न करके आपको इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करके आपके साथ वो चिपक गया उसके बाद उसको निकालना और मुश्किल होता है किसी को बोलो आज मोबाइल छोड़ दो बोलो नहीं छोड़ता बहुत पैसा खर्च करके मोबाइल खरीद के लाता है बोलते छोड़ने आजकल आपने कई जगह ये बताया आ, ये क्योंकि पहले हमारे संस्कृति में व्रत करने की तरीका दिव्रत करना ये व्रत करना क्या होता है कि जिस पर आपकी बहुत आसक्ति है जिसके भी आपका जीवन नहीं चलता है जिसके साथ आप हमेशा लगे रहते हैं बार बार उसके बारे में सोचते हैं उसको एक दिन के लिए छोड़ना या दो दिन के लिए छोड़ना कुछ दिन के लिए छोड़ना एक व्रत माना जाता है अथवा जिसको आप बिल्कुल असंभव समझते हैं उसको करने को भी व्रत माना जाता है दोनों तरफ से होता है अब जैसे भोजन नहीं करना सामान्य व्रत होता है एकादशी करना और जो हफ्ते में व्रत करना इत्यादि में भोजन छोड़ना तो मुख्य रहता है और उसमें क्या है जो चावल आदि होते हैं वो छोड़ते हैं जिसके ऊपर आपको ज्यादा पकड़ा है।, है तो क्या होता है कि आप घरों में देखे होंगे घर में मादा लोग जो है सुबह उठती है तो सबसे पहले वो सोचते है फिर चाय बनाती है चाय बनाने के बाद बर्तन धोती है बर्तन धोने के बाद फिर बर्तन धोती है फिर उसके बाद में वो नाश्ता बनाने के लिए शुरू करती है फिर नाश्ता बनाती है सबको तो खिलाती है परोसती है सब करने के बाद फिर उन बर्तनों को धोते हैं जैसे वो बर्तन धोके समाप्त हो जाते है फिर दिन का भोजन के लिए फिर बर्तन धोते हैं फिर वहां वो बनाना शुरू करते हैं वो सब तैयारी करके सबसे सब 2 बजे तक जो है भोजन बनते बनते हो जाएगा फिर उसके बाद सबको खिलाएंगे फिर उसके बाद बर्तन धोएंगे तब तक शाम के चाय के समय 4 बज जाते हैं फिर 4 बजने के बाद फिर चाय पिलाने के लिए हो जाता है फिर बर्तन धोते हैं फिर होता है फिर उसके बाद में रात हो जाते हैं रात का भोजन होते होते दस बजे मतलब सुबह पांच बजे से लेकर दस बजे तक कोई भी घर में देखो माता हूँ ये काम रहते हैं पूरा उसी में इधर उधर सोचने का नहीं और खाने वाला आके खा करके धो करके चला जाता है उसका भी ये चिंता रहता है कि अभी मुझे सुबह चाय पीना है ये भी सोचते रहते हैं फिर वो नाश्ता करता है ये भी सोचता है फिर खाना खाना ये भी वो तो सोचता रहता है इसीलिए पूरा जो है बना हुआ है और ये भी सोचते है कि इसके बिना जिंदगी नहीं है इसके बिना कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता मर जाएगा हम लोग जब तो चावल आदि छोड़ देते तो घर में दादी दादा जो रोने लगते है अरे ये तो चावल छोड़ के कैसा लीजिएगा पता नहीं मर जाएगा कैसा होगा ये तो क्या पागल हो गया ऐसे सोचता है वो चावल छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते वो बोलते मरने के तुल्य है ये वहां उस समय कोई चावल छोड़ते कोई बीमार होता है कुछ नहीं खा सकता है तब वो बेड में पड़ा हुआ तो तब छोड़ सकता है किंतु तो तब वो मरने लायक हो गया वो चावल छोड़ दिया चावल खाना छोड़ दिया मतलब अभी ज्यादा जिंदा नहीं ये उनका सोच ऐसे बुरा लगे हुए तो ये भी सोच रहता है अब वेद कहता है तुम एक दिन व्रत करो उपवास करो अब उसमें क्या है हमारा संयम हो जाता है और ये डर भी चले जाता है हमें विश्वास होता है कि खाने खाए बिना भी जिंदा रह सकता है तो संयम आएगा उसके साथ आसक्ति छोड़ देंगे और एक के साथ एक भोजन के साथ अभी आसक्ति आपने छोड़ दिया अभ्यास किया समझ लो आपको दुनिया के सभी चीजों के बाद आसक्ति छोड़ सकता लेकिन यह सावधान रखना भोजन को आसक्ति जानबूझ के छोड़ा हुआ होना चाहिए ऐसा डॉक्टर ने कहा आपने छोड़ दिया आपको खाने से खत्म नहीं हो रहे बाई हो रहा है पेट में प्रॉब्लम हो रहा है आपने छोड़ दिया तो आसक्ति नहीं जाएगी आ, ये अलग बात है वो छोड़ने मात्र से आसक्ति नहीं जाती है वो सब इकट्ठा करके रखता है खाएगा नहीं लेकिन फेंक देता है वो ऐसे हो जाता है ये अलग दोनों में अंदर है आप जान के छोड़ दिया हो आप खा सकते हैं तब कर सकता है तब छोड़ दिया हो, तब तो ठीक है नहीं तो शुगर छोड़ने के लिए बोलता है तो नहीं छोड़ पाता आसक्ति बनती जाती है तो ये भाव को मन में लाने के लिए व्रत होता है इसीलिए हमने कहा आप ये मोबाइल की तीजि ऐसे हो गया है हाँ, मोबाइल का भी एक व्रत रखना पड़ेगा कि हफ्ते में एक दिन बिल्कुल मोबाइल छूना नहीं पूरा स्विच ऑफ करके रख दो एक दिन का हफ्ते में अभ्यास करो नहीं तो ये भी जो है बाद में जाके फंसाने के लिए हो गया और हो गया अभी क्या अभी तो भी इसे होता है उसके अब एक क्षण भी लोग चुप नहीं बैठ सकते बहुत मुश्किल होता है तो मोबाइल व्रत ऐसा कर रहे हैं कई लोग कर रहे हैं बच्चों को भी सिखा रहे हफ्ते में एक दिन मोबाइल छोड़ने का व्रत लेना पड़े और ऐसे तो नहीं होता तो यही यहाँ संबंध करके बोल रहे कि हे य उपाधे इतना जो अनस्थ होता है ना छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है रखना भी मुश्किल होता है ये खोरने से हो जाएगा अब आप किसी को भी बोला ना मोबाइल छोड़ने की बात करते हैं वो नाराज हो जाते हैं वो पहले बोलते ये इनको समझ में नहीं आता है ये कितना हमको काम दे रहा है, कितनी सारी जानकारी हमको रोज दे रहा है, हम सारे जो है अपडेट करते रहते हैं अब उसको पता नहीं ये कहीं छोड़ेंगे ऐसे बोलते लोग सोचते हैं और नाराज हो जाते हैं आपसे जैसा आप किसी को खाना नहीं खिलाने से नाराज हो जाए ना ऐसा ही है अब आज वो मुबाई नहीं से नाराज हो जाते हाँ तो ये बोल रहे हैं कि अनर्थक्य ये अनर्थ को हम शिकार कर रहे क्योंकि इस अनर्थ में अनर्था नहीं है वो अनर्थ जो है कठिनाई है रखना भी कठिन है छोड़ना भी कठिन है इसलिए उसको रहने दीजिए वो तो ब्रह्म में है मान लेंगे किंतु विफलत्व तो रूप अनर्थक के ब्रह्म में नहीं है क्योंकि ब्रह्म को जानने के बाद में संपूर्ण क्लेश का प्रहाण होता है सर्व क्लेश प्रहणा ये होने से बहुत बड़ा फल है ूर्णमकूर्ण पूर्ण पूर्णस्य ऊर्ण से